अब सूर्य विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे श्रेष्ठ वाहन शीघ्र दूर जाते हैं वैसे ही प्रातः काल दूर जाता है यह जानना चाहिए अब मेघ संबंधी नदी संतरण विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों समुद्र नदी के पार होने के लिए बुद्ध से नौका आदि को रच के लक्ष्मीवान होवो अब राज संबंध से मनुष्य विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ वही राजा सम्मत होवे कि जो सेना को बढ़ा और अन्याय के आचरणों को दूर करके बिन कहे को अच्छा जानने वाला होवे फिर सूर्य दृष्टांत से राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावारथ हे मनुष्यों जैसे सूर्य मेघ के जल को पृथ्वी में गिराके सबको जलाता है वैसे ही पर्वत के ऊपर स्थित भी डाकुओं को नीचे गिराके प्रजाओं का पालन करो भावार्थ वह राजा जो राजमान राजपुरुषों से यदि दुष्टों का निवारण करके श्रेष्ठों का सत्कार करे तो संपूर्ण जगत उसका सेवक होवे भावार्थ जो राजा माता पुत्रों का जैसे वैसे प्रजा का पालन करे उसको प्रजाजन पिता के समान माने अब विद्व दुशय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जिन मनुष्यों को यथार्थ वक्ता विद्वान लोग शिक्षा दें वे दुख से छूटकर सुखी होते हैं भावार्थ हे राजन आप निरंतर दुष्टों का काारण और श्रेष्ठों का सत्कार करो अब राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो राजा अनाथ अंधादिकों का निरंतर पालन करे उसका राज्य और सुख कभी नष्ट न होवे फिर सूर्य दृष्टांत से राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे राजन जो आप बहुत बड़े हुए मेघों को जैसे सूर्य वैसे अनेक शत्रुओं से नगरों को जीत सकें तो राज्य लक्ष्मी और यश को प्राप्त होने योग्य होएं भावार्थ जो सेनापति आदि बुद्धि से शत्रुओं का नाश करें वे सदा सुखी होएं भावार्थ जो राजा सूर्य के सदृश न्याय के प्रकाश से राग द्वेष वाला होता हुआ संपूर्ण राज्य का पालन करता है वही गणना करने योग्य होता है फिर राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो राजा वर्तमान समय में बल को बढ़ा सके वह शत्रुओं से अर्जित हुआ निश्चय विजय को प्राप्त होवे अब विद्वानों के उपदेश विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ हे राजन जो लोक सत्य उपदेश सत्य न्याय यथार्थ विद्या और क्रिया की आपको शिक्षा देवें उन सब का आप निरंतर सत्कार करो इस सुक्त में सूर्य मेघ मनुष्य विद्वान और राजा के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 31वां सुक्त और 23वां समा वर्ग समाप्त हुआ अब 15 ऋचा वाले 31वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र से राज प्रजा धर्म विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजन आपको चाहिए कि हम लोगों के साथ वैसे कर्म करें कि जिनमें हम लोगों की प्रीति बढ़े भावार्थ जो मनुष्य ब्रह्मचर्य आदि धर्माचरण से यथा योग्य आहार और विहार करें तो उनमें कभी दारिद्र्य और रोग नहीं आए भावार्थ जो मनुष्य अपने आत्मा के सदृश सुख दुख हानि और लाभ को औरों के भी जानकर दूसरे के प्रिय के लिए व्यवहार करें उनमें अन्य जन भी मित्रता करें भावार्थ हे राजन आप सत्य न्याय में वर्तव करके हम लोगों का भी उसी के अनुसार वर्तव कराइए फिर राज प्रजा धर्म विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे श्रेष्ठ विद्वान लोग शुद्ध मार्ग से जाकर पूर्ण बुद्धि को प्राप्त होते हैं वैसा ही अन्य जन भी वरताव करके बुद्धि को प्राप्त हों भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुस्य जो तू दुष्ट आचरण करने वाले पर क्रोध और श्रेष्ठ आचरण करने वाले के प्रति हर्ष करे तो सूर्य के सदृश प्रतापी होवे फिर प्रतिज्ञा पालने वाले राज प्रजा धर्म विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे विद्वानों जो आप लोग धर्म युक्त कर्मों का आचरण करें तो आप लोगों में ऐश्वर्य और दान कर्म कभी नष्ट ना होवे फिर न्याय पालन राज प्रजा धर्म विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य यथार्थ वक्ता पुरुषों का सत्कार करते हैं वे शीघ्र गुणवान होकर ऐश्वर्य से युक्त होवें भावार्थ हे राजन जो आप यथा योग्य न्यायकारी होवें तो आपका धन और बल कभी नष्ट न होवे और सैकड़ों प्रकार बढ़े भावार्थ हे राजन तभी आप सत्य राजा होवें जब अपने और पिता के सदृश हम लोगों का पालन और वृद्धि कराके आनंद देवें भावार्थ हे राजन जैसे आप हम लोगों में मित्रता रखते हैं वैसे हम लोग भी आप में सदा ही मित्र हुए व्यवहार करें भावार्थ वही उत्तम राजा और राजपुरुष है कि जो सब प्रकार रक्षा से प्रजा को धनात्य करे फिर प्रजा वृद्धि प्रकार से राज प्रजा धर्म विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे राजन जैसे गोपाल गौओं को बढ़ा के दुग्ध धादकों से आढ़े होते हैं वैसे ही हम लोगों की वृद्धि करो और आढ़े होकर सदैव आनंद कीजिए फिर राज प्रजा धर्म विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ राजा और प्रजा जन ऐसा माने कि जो राजा के पदार्थ वे हम लोगों के और जो हम लोगों के वे राजा के हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे आकाश में सूर्य बड़ा है वैसे ही विद्या और विनय की उन्नति से ऐश्वर्य को उत्पन्न करो इस सुक्त में राजा और प्रजा के धर्म वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 31वां सुक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ अब 24 ऋचा वाले 32वें सुक्त का आरंभ है इसके प्रथम मंत्र में इंद्र पद वाच्य राज प्रजा गुणों को कहते हैं भावार्थ हे राजन जो आप हम लोगों की वृद्धि करें तो हम लोग आपकी अति वृद्धि करें फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे राजन जो आप सब जगह घूम के शीघ्र न्याय करके सबकी रक्षा करें तो आपकी आश्चर्यजनक प्रजा अद्भुत ऐश्वर्य की उन्नति करे भावार्थ जो धार्मिक थोड़े भी परस्पर मित्र होकर शत्रुओं के साथ युद्ध करें तो बहुत ही अधर्माचारियों को जीतें भावार्थ हे राजन जैसे हम लोग आप में सत्य भाव से वर्तओ और प्रीति से आपका सत्कार करें वैसे ही आप हम लोगों की निरंतर वृद्धि करें भावार्थ हे प्रजाजनों जैसे राजा आप लोगों की सब प्रकार रक्षा करे वैसे आप लोग भी राजा की सब प्रकार रक्षा करो भावार्थ हे राजन जो आप पृथ्वी आदि से युक्त हम लोगों को ऐश्वर्य के साथ युक्त करें तो हम लोग भी आपके साथ युक्त हों भावार्थ जो विद्वान पुरुषार्थ से बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होकर अन्य जनों के लिए देता है वही सबका ईश्वर होता है अब अध्यापक और उपदेशक के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जो इस संसार में देने वाला होता है वही सबका प्रिय होता और कोई भी उसका विरोधी नहीं होता है भावार्थ जिसकी प्रशंसा विद्वान करते हैं वही प्रशंसित मानने योग्य है भावार्थ जो राजा शत्रुओं का पराजय कर सके वही राज्य करने को योग्य हो भावार्थ वे ही प्रशंसा करने योग्य कर्म होते हैं कि जिनकी यथार्थ वक्ता जन प्रशंसा करें भावार्थ हे राजन जो लोग उत्तम कर्म से आपकी कीर्ति को बढ़ावें उनकी कीर्ति आप भी बढ़ाइए भावार्थ हे मनुष्यों जो परमेश्वर अनादिकाल से सिद्ध प्रकृति आदि पदार्थों का स्वामी उनका धारण करने वाला वह कार्य का निर्माण करता और कार्यों की व्यवस्था करने वाला अंतरयामी है उसी की सदा उपासना करो भावार्थ जो राजा प्रजा के पदार्थों की यथा योग्य रक्षा करे वह आगे के समय में सुख की वृद्धि युक्त होवे